तकरीबन दो घंटे की फ्लाइट लेकर विक्रांत मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था मुंबई का मौसम ठीक था एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विक्रांत ने सीधे अपने गांव यानी के नागपुर के लिए टैक्सी बुक कर लिया वो जल्दी से जल्दी अपने घर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसे जल्द से जल्द पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था विक्रांत आज तक देश ऐसी बाहर कहीं गया ही नहीं था इसलिए उसने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था चूंकि विक्रांत खुद पुलिस डिपार्टमेंट में था और कई बार उसने पुलिस स्टेशन में लोगों को पासपोर्ट के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आते देखा था। ऐसे में उसे महीने का वक्त लगता है लेकिन विक्रांत से अब तनिक भी इंतजार नहीं हो रहा था ऐसे में उसने जल्द ऐसी जल्द पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में अपने सीनियर ऑफिसर ऐसी बात कर लिया और जिस पासपोर्ट को बनने में एक महीने का वक्त लगता था उसको विक्रांत ने मात्र एक हफ्ते के भीतर बनवाने का इंतजाम कर लिया हालांकि फिर भी उसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उसे अपने होम टाउन तो जाना ही था इसलिए एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो सीधे अपने गांव के लिए निकल गया था न्यूजीलैंड जाने के लिए उसे वीजा की भी जरूरत थी वीजा बनवाने के लिए उसे दिल्ली में स्थित न्यूजीलैंड की एम्बेसी में भी जाना था लेकिन विक्रांत ने फिर इसका भी तोड़ निकाल लिया था विक्रांत ने तुरंत विदेश मंत्रालय में काम करने वाले आशुतोष सोनी को फोन कर दिया उसने आशुतोष से वीजा बनवाने के लिए कांटेक्ट किया विक्रांत को पहले तो यह लगा था कि मिस्टर आशुतोष सोनी उसकी ज्यादा मदद नहीं करेंगे लेकिन जब विक्रांत ने उनसे वीजा बनवाने के लिए कहा तो फिर तुरंत ही उन्होंने वीजा वाला काम करवाने के लिए हामी भर दिया आशुतोष ने फौरन फॉरन मिनिस्ट्री में बात करके विक्रांत के लिए मात्र चार दिन के भीतर वीजा का इंतजाम करने के लिए कह दिया विक्रांत अब जल्द से जल्द नैना की तलाश करने के लिए न्यूजीलैंड निकल जाना चाहता था उससे अब एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा था लेकिन पासपोर्ट और वीजा का वाला काम होने में एक हफ्ता तो निकल ही जाएगा और जैसे विक्रांत का पासपोर्ट और वीजा बनकर आ जाएगा वो तुरंत ही न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएगा विक्रांत कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं बैठा था और न ही उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी ऐसे में उसने जिया से बात करके उसे अपनी फ्लाइट बुक करने के लिए कह दिया था जिया ने एक हफ्ते बाद का टिकट बुक करवा दिया था और आज से ठीक सात दिन बाद वो न्यूजीलैंड की फ्लाइट में बैठा रहेगा उसे जिया ने पहले से ही बताया था कि नैना न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में दिखी थी इसलिए उसने मुंबई से सीधे ऑकलैंड के लिए फ्लाइट बुक किया था एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विक्रांत सीधे अपने गांव घर के लिए निकल चुका था वो कैब बुक करके निकला था ऐसे में वो लंच से पहले पहले घर पहुंच चुका था विक्रांत काफी दिनों से अपने घर नहीं गया था पिछली बार वो यहाँ पर नैना के साथ आया हुआ था और जब वो नैना के साथ अपने गाँव गया था तब उसने गाय वाला केस सोल्व किया था जब विक्रांत पिछली बार यहाँ पर आया हुआ था तब से लेकर अब तक उसका घर काफी बदल चुका था उसके घरवालों ने अब तक नया घर बनवाना शुरू कर दिया था विक्रांत का नया घर अब तक आधे से अधिक पूरा हो चुका था दीवार सारी खड़ी हो चुकी थी बस अब पेंटिंग और फिनिशिंग का काम बाकी रह गया था चूंकि पिछली बार जब वो यहाँ पर आया था तब उसने गाँव के प्रधान समेत उसके साथियों को भी अच्छे से सबक सिखा दिया था ऐसे में इस बार तो कोई उसके सामने आने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था विक्रांत जब सेंट्रल सीआईडी के स्पेशल टीम लीडर के तौर पर देहरादून के लिए जा रहा था तभी उसने अपने शेरलोक होम्स को मुंबई से यहाँ अपनी माँ के पास रहने के लिए भेज दिया था विक्रांत को शैलोक होम्स से मिले बहुत दिन हो गए थे लेकिन घर पहुंचते ही उसने विक्रांत को तुरंत पहचान लिया जैसे उसकी नजर विक्रांत के ऊपर पड़ी वो अपनी दो मिलाता हुआ विक्रांत के चारों तरफ चक्कर काटने लगा विक्रांत ने भी शेरलोक को खूब दुला वो शेरलोक को लेकर बाहर थोड़ी देर तक घूमने के लिए भी गया वापस लौटने के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ लंच किया लंच करते समय उसकी मां ने विक्रांत से नैना के बारे में पूछ लिया विक्रांत ने उनसे कह दिया कि नैना इस वक्त किसी इम्पोर्टेंट काम में फंसी हुई है इस वजह से नहीं आ सकी लंच करने के बाद विक्रांत तुरंत अपना पासपोर्ट वाले काम के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए थे उसके इंतजाम में लग गया शाम तक उसने अपना वोटर कार्ड रेजिडेंस प्रूफ आदि सभी कागज कलेक्ट कर लिए सारे कागज कलेक्ट करने के बाद वो शाम को ही वापस मुंबई के लिए निकल गया शाम हो चुकी थी विक्रांत इस वक्त जिया के साथ वर्ली वाले अपने उसी पुराने अड्डे पर था जहाँ पर वो उससे पहले मिला करता था आज यहाँ पर काफी भीड़ थी रेस्टोरेंट के भीतर बैठने के लिए जगह खाली नहीं थी लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट के मालिक की नज़र विक्रांत और जिया पर पड़ी तुरंत ही उसने इन दोनों को पहचान लिया उसने विक्रांत को देखते रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर उसे अपने साथ खास स्थान पर ले गया रेस्टोरेंट के मालिक ने विक्रांत और जिया को अपने प्राइवेट प्लेस में ले जाकर बैठाया और उन दोनों की सेवा में उसने दो वेटर भी लगा दिए थे रेस्टोरेंट का मालिक विक्रांत की इस कदर कर रहा था जैसे मानो उसकी शॉप में कोई सेलिब्रिटी आ गया हो अंदर बैठते टेबल पर कई तरह के ड्रिंक्स और बियर वगैरह भी सजा दिया गया जिया ने बियर का गिलास उठाकर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वाह खातेदारी हो तो ऐसी ऐसा लग रहा है जैसे इनके दामाद जी आ गए है <laughs> इनके लिए मैं दामाद से कम नहीं हूँ और इनको मुझे दामाद बनाने में कोई हर्ज भी नहीं है आखिर इनकी दुकान को मैंने गैंगस्टर से बचाया था वरना ये रेस्टोरेंट कोई और चला रहा होता विक्रांत ने भी बियर की एक सिप लेते हुए कहा हाँ पता है जिया ने जवाब दिया क्या छोड़ो ये सब बात बस अभी काम की बात करो विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा तो काम की बात ये है कि मैंने तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दी है फ्लाइट यहाँ मुंबई से सीधे ऑकलैंड की है वहाँ होटल भी बुक कर दिया है अच्छा तो ऑकलैंड एयरपोर्ट उतरने के बाद मुझे कहाँ जाना है किस होटल में कि विक्रांत ने सवाल किया पोलेंटी होटल पोल टी अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत को जवाब दिया फिर उसने आगे अपनी भॉई टेडी करते हुए कहा ठीक सर एक बात अभी से श्योर कर लो अब ये तो कर लोगे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही आपके पास पासपोर्ट और वीजा तो हो गया है लेकिन न्यूजीलैंड में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की होने वाली है आपको इंग्लिश उतनी आती नहीं है और बिना इंग्लिश के आप वहाँ कैसे चलेंगे अब बात बात में फक ऑफ फक ऑफ कहने से तो वहाँ पर काम चलेगा नहीं इस वक्त विक्रांत थोड़ा शर्मा उठा वाकई में उसे हैलो आई एम फाइन और हाउ आर यू के अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं है ना तो उसे कभी ज्यादा अंग्रेजी बोलने की जरूरत महसूस हुई और ना ही उसने कभी अंग्रेजी सीखने की कोशिश की अरे मैं कोई ट्रांसलेटर देख लूंगा किसी ट्रांसलेटर को हायर कर लूंगा या फिर वहाँ इंडियन तो होंगे ना काफी तो उनसे अपनी बात कह दूंगा विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो आप अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर जायेंगे वो आपके साथ हमेशा घूमता रहेगा ना आपकी बात ट्रांसलेट करने के लिए है ना जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा क्या बात कर रहे है सर ऐसे ट्रांसलेटर तो अपने प्रधानमंत्री लेकर नहीं घूमते और आप वाह कमाल कर रहे हो अरे तो बोला ना किसी इंडियन को पकड़ लूंगा अच्छा तो वहां पर आपको हर जगह इंडियंस मिलते रहेंगे और वो आपकी बातें ट्रांसलेट करते रहेंगे गजब तो फिर क्या करूँ वैसे एक रास्ता है जिये ने थोड़ा सा कुछ हुए कहा क्या क्या रास्ता विक्रांत ने काफी एक्साइटेड होते हुए सवाल किया मैं न्यूजीलैंड पहले भी गई हूँ मेरे पास दस साल का वीजा है और मुझे इंग्लिश बोलना भी आता है फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेती हूं मैं विक्रांत बड़े ध्यान अभी जिया ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी उससे पहले ही विक्रांत उसे चुप कराता हुआ बीच में ही बोल पड़ा मैं वहां अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा हूँ तुम फालतु मेरे साथ चल कर अपना टाइम क्यों खराब करोगी और यार अगर गलती से मुझे वहाँ पर नैना मिल गयी और उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं भला उसे कैसे समझाऊंगा सर देखिये मैं न्यूजीलैंड रही हूँ और मुझे इंग्लिश भी अच्छे से आती है प्लस मैं अपनी फ्रेंड सोनल से बात करके एक्जैक्ट लोकेशन भी पता कर लूंगे जियान विक्रांत को समझाते हुए कहा सर एक से भले दो आप अकेले उसे ढूंढते रहोगे अगर मैं साथ रहूँगी तो भी आपकी मदद करूंगी क्या पता हम दोनों मिलकर उसे और जल्दी ढूंढ लेंगे और प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए मैं बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ जिया की बातों ने विक्रांत को भावुक कर दिया लेकिन फिर भी वो जिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था दरअसल वो जिया को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि लड़कियों के मामले में विक्रांत काफी कच्चा था उससे अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता था और जिया इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो विक्रांत के साथ अकेले जाती तो फिर विक्रांत अपने हार्मोन पर काबू नहीं कर पाता और कहीं न कहीं वो जरूर जिया के साथ कुछ गड़बड़ कर बैठता जो कि विक्रांत किसी भी हालत में करना नहीं चाहता था